देव को गुजरे एक माह हो चला था वीणा एकदम खाली हो गई थी कोई काम नहीं था उसके पास सभी की कोशिश रहती थी कि कोई ना कोई उसके पास बना रहे पहले कुछ दिन तो प्रमोद व कोमल दोनों दोपहर बाद आ जाते थे और रात देर तक वहीं रुके रहते थे उनकी उपस्थिति में वीणा को अच्छा लगता था लेकिन मां कृष्णा को उनका यूं रोज चला आना अखरने लगा था क्योंकि प्रमोद की उपस्थिति उन्हें देव की बातें ही याद करवाती थी वह हर बात को लेकर बीच-बीच में एक ही बात कहती प्रमोद से तुम्हें देखती हूं तो देव याद हो आता है उसका दुख कर भी कम नहीं कर पाती देव याद सभी को आता था लेकिन याद को बार-बार कुरेदना अच्छा नहीं लगता दूसरों को धीरे-धीरे प्रमोद कोमल का आना कम होने लगा अमित वीणा को देखता तो सोचता कि यही स्थिति बनी रही तो वीणा वक्त गुजरने के साथ-साथ बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी ऐसे में वह देव के साथ ही प्रोफेसर त्रिपाठी से मिलने चला गया प्रोफेसर त्रिपाठी देव के साथ ही खालसा कॉलेज में पढ़ाते थे उनका अच्छा दबदबा भी था कॉलेज में दोपहर जब वह कॉलेज में पहुंचा उस समय वे स्टाफ रूम में बैठे अपने दूसरे साथियों के साथ बातचीत में मग्न थे अमित को देखते ही बड़ी गर्मजोशी से उठकर उससे मिले आओ अमित मैं सुबह ही तुम्हें याद कर रहा था अपने पास बिठाते हुए बोले कहो कैसे चल रहा है सब ठीक है त्रिपाठी साहब कई दिनों से आपसे मिलने की सोच रहा था और आज आपसे मिलने चला आया अमित ने कहा अच्छा किया मैं स्वयं तुमसे मिलकर मीना जी की सेटलमेंट के विषय में बात करना चाह रहा था अमित के मन की बात को जैसे उन्होंने भांप लिया हो स्वयं ही उन्होंने बात छेड़ दी इसी बीच अमित को देखकर अन्य कई लेक्चरर जो उसे देव के संदर्भ में जानते थे चले आए सब की बातचीत का केंद्र वीना ही बन गई थी क्या सोचा है वीना जी ने अपने लिए प्रश्न प्रोफेसर जसपाल सिंह का था अभी तो वह संभली भी नहीं है अपने दुख से लेकिन मैं चाहता हूँ कॉलेज की तरफ से यदि कोई आश्वासन मिल जाता देव की पोस्ट के एवज में कॉलेज उन्हें यदि लेक्चरर के रूप में नियुक्त कर दें तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए अमित ने अपनी बात कही सबसे क्यों नहीं क्यों नहीं एक साथ तीन चार सम्मिलित स्वर उभरे वीणा जी एमएससी है ना एक ने पूछा जी हाँ, शादी से पहले तो वह केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती थी देव की बीमारी के दौरान कोशिश की ट्रांसफर की और जब ट्रांसफर नहीं हुई तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने इतनी अच्छी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी बिना तनख्वाह के छुट्टी ले लेती प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा तब सोचा था देव ठीक हो जाएगा तो दोबारा से कोशिश कर लेगी और फिर उन्होंने सोचा था देव के ठीक होने के बाद वह पीएसडी करेंगी और तब कॉलेज की नौकरी ही बेहतर रहेगी उनके लिए अमित ने सफाई दी खैर अब जो हो गया उसको सोचने का कोई फायदा नहीं अब तो प्रिंसिपल साहब को मिलकर कहना चाहिए कुछ करने को यह सुझाव प्रोफेसर मट्टू का था जिसे देव की सलाह पर ही नौकरी के लिए चुना गया था तब प्रोफेसर त्रिपाठी ने अमित से कहा अमित ऐसे में बेहतर होगा तुम कल ही वीणा जी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र बनाकर ले आओ बेहतर रहेगा उन्हें साथ लेकर ही प्रिंसिपल साहिब से मिल लो हम भी आज या कल उनसे मिलकर बात कर लेंगे और आगे की योजना उसके बाद ही बनाएं तो ठीक रहेगा जैसा आप बेहतर समझे मैं कल ही उन्हें लेकर आ जाऊंगा अमित ने कहा और उठने का उपक्रम करते हुए बोला अच्छा चलता हूं कल मिलूंगा और सबसे हाथ मिलाकर वह बाहर निकल आया तब उसके साथ-साथ प्रोफेसर मट्टू भी बाहर आ गए अमित देव के प्रोविडेंट फंड के लिए भी फॉर्म भरना होगा और हाँ कल मैं टीचर्स वेलफेयर फंड का भी फॉर्म मंगवा लूंगा उसके अंतर्गत किसी भी टीचर की आक्समिक मृत्यु पर 21000 रुपये देने का प्रावधान है यह सुनकर अमित ने कहा मट्टू भाई आज हमें रुपए पैसे की जरूरत नहीं जरूरत है भाभी को सहारा देने की उनके खालीपन को दूर करने की उनके लिए कोई रास्ता बन जाए बस यही कामना कीजिए मैं तुम्हारे साथ हूँ अमित मुझसे और अन्य सभी से जो बन पड़ेगा वह हम करेंगे तब प्रोफेसर मट्टू से हाथ मिलाकर अमित ने विदा अगले दिन वीणा को साथ लेकर अमित कॉलेज पहुंच गया प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छी तरह मिले उनके व्यवहार से लगा कि जैसे प्रोफेसर त्रिपाठी ने उनसे इस संबंध में पहले से ही बात कर ली थी वीणा की अर्जी को देखने के बाद वह बोले देखिए वीणा जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टीचिंग लाइन में ही कोई ऑफर दी जा सके, लेकिन मेरी अपनी राय में बेहतर होगा कि आप टीचिंग की अपेक्षा एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब ही लें। ऐसा क्यों सर? वीना उन्हें देखते हुए बोली, आप स्वयं देखिए। लगभग 11 वर्ष पहले आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद आपने प्राइमरी टीचर की � की। बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, है। एक तरह से अपने विषय से आप लंबे समय से बिल्कुल भी टच में नहीं है ऐसे में कॉलेज स्तर की पढ़ाई करवाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। उन्होंने अपनी राय स्पष्ट कर दी। मैं मेहनत से अपने विषय को फिर से ग्रहण कर लूँगी। फिर कुछ रुकी और बोली, लेकिन फिर भी आप जो उ अंतिम वाक्य भाभी को नहीं कहना चाहिए था वे दोनों तब उनसे विदा लेकर बाहर निकले स्टाफ रूम में पहुंचकर जब अमित ने सारी बात प्रोफेसर त्रिपाठी से कही तो उन्होंने भी कहा भाभी जी आपके अंतिम वाक्य से सब गड़बड़ हो गई अब वह यही कहेंगे कि आपको कोई क्लैरिकल जॉब दे दी जाए वह तो मैं करूंगी नहीं तब वीणा ने कहा वह तो आपको उन्हीं से कहना होगा तब प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा चलिए उन्हें कोई प्रपोजल तो देने दीजिए तभी बात की जाएगी तब अमित ने कहा अमित तुम्हारी बात ठीक है लेकिन आजकल जमाना दूसरे की राय अपने ऊपर लादने का नहीं है आज तो अवसर मिलते ही अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए सभी नीतियां अपनानी पड़ती लेक्चररशिप के लिए जो न्यूनतम योग्यता होनी जरूरी है वह तो है फिर काहे का डर एक बार नौकरी मिल जाए फिर सब ठीक हो जाता है फिर धीरे से फुसफुसाते हुए बोले ये लोग फूल रहे हैं प्रोफेसर जसपाल की पत्नी को देव ने ही नियुक्त करवाया था चाहे राजनीतिक दबाव के कारण उनकी पत्नी को नौकरी मिली थी लेकिन देखो दोनों पति-पत्नी एक ही कॉलेज में लेक्चरर हैं, दोनों की ही एमए सेकंड डिवीजन है। अमित को लगा प्रोफेसर त्रिपाठी सहनुभूति प्रकट कर ऐसी बातें कर अपने को उनका सबसे बड़ा हिमायती साबित करना चाहते हैं। भाभी की परिस्थिति दूसरी है त्रिपाठी साहब, उन्हें आज आंसला देकर कहा जाना चाहिए कि आप � यही तो मैं कह रहा हूं हम सब इनके साथ हैं अब आप प्रिंसिपल साहब से फिर मिलना और लेक्चररशिप के लिए ही जोर देना त्रिपाठी साहब के शब्दों से वीणा का साहस फिर बढ़ गया था घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पन्नालाल व निर्मला आए हुए थे वीणा अपनी मां को देखकर उससे लिपट गई और बरबस उसकी आंखें बहने लगी उनके आने का प्रयोजन अमित को अपनी मां से ज्ञात हुआ वे वीणा को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे कृष्णा का मन भी खिन्न पिता श्री राम अपनी आदत के अनुसार चुप से थे अमित ने ही बात चलाई अभी कुछ दिन रुक जाएं भाभी तो बेहतर होगा शायद नौकरी की कुछ बात बन जाए बेटा कोई सदा के लिए तो नहीं ले जा रहे उसे हम मां निर्मला ने कहा पड़े बदलाव से इसका मन भी ठीक हो जाएगा और थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा। घर में हर समय इसी में ध्यान लगा रहता है। तब कृष्णा ने कहा, हमारा भी अब कौन है? वीणा तो मेरी अपनी बेटी है। देव नहीं रहा, अब इसी को देखकर यही लगता है, हमारा दूसरा देव यही है। आपकी ही बेटी है बहन जी, मैं तो कि आप भी चलिए कुछ दिन हमारे पास रह आइए आपको भी अच्छा लगेगा यह पन्नालाल ने कहा था कृष्णा से तब पिता श्री राम ने अपनी चुप्पी तोड़ी वीणा का मन है तो ले जाइए बेशक उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है वीणा को देहरादून जाने की सोचकर ही अच्छा लग रहा था एकाएक उसे लगा कि कहीं कुछ खालीपन है यहां। यहाँ से दूर हटकर अच्छा लगेगा उसे ऐसे में नौकरी मिलने से बेहतर उसे लग रहा था कुछ आराम नौकरी पाने की लालसा जो दोपहर तक थी उसके मन में उससे ऊपर उठ आई मां के पास बैठकर आराम करने की चाह ऐसे में अमित कुछ कहता तो शायद वीणा को निर्मला व पन्नालाल को अन्यथा लग सकता था उसने चुप रहना ही बेहतर समझा अगले दिन सुबह सवेरे वह उन सब को बस पर बिठाकर लौट आया। चाहकर भी अमित मां नर्मला से प्रिया की कोई बात नहीं कर पाया। चाहकर भी वीणा भाभी के हाथ प्रिया को कोई पत्र ना भेज सका। उसे उचित नहीं लगा था ऐसे में प्रिया की कोई बात भी करना। हाँ वीणा ने बस पर चढ़ते चढ़ते उससे पूछ लिया था एकाएक कुछ सुझाई ना दिया उसे, बस यही बोल सका मेरी हेलो कहना। अमित की दिनचर्या बिल्कुल बदल गई थी। एका एक उसे लगा वह काम होते हुए भी बिल्कुल खाली हो गया है। कहां सुबह से शाम तक अपने काम के बाद उसे सिर्फ एक ही चिंता सताई रहती थी। देव की, वीणा की और देव के बाद के दो महीने सिर्फ वीणा की और अब कुछ नहीं सुबह उठता नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता और कोशिश रहती उसकी ज्यादा से ज्यादा देर तक वही बना रहे घर लौटकर उसे कुछ करना अच्छा नहीं लगता था देर रात घर लौटता नहाकर खाना खाता और सो जाता सोते-सोते नींद खुलती तो प्रिया को याद करने लगता कभी रात एक बजे, कभी दो बजे, तो कभी तीन बजे उठकर उसे पत्र लिखता। बीना को गए 15 दिन हो चले थे, और इस बीच प्रिया के कई पत्र आए, उसने भी उसे लगभग रोज ही एक पत्र लिखा। भाभी के लिए उसके पास वही शब्द होते थे। भाभी के बिना घर सोना है, खाली खाली लगता है। कब घर में खाना बनता है कब खत्म हो जाता है सुनने के अतिरिक्त कुछ नहीं और प्रिया भी यही कुछ लिखा करती दीदी अब बहुत बदल गई है चुप रहने के सिवा कुछ नहीं करती एक मिनट भी अकेला छोड़ो तो रोने लगती हैं, देव की याद उसका पीछा नहीं छोड़ती हम भी उसे अकेला नहीं छोड़ते ऐसे में अमित दीदी को दिल्ली भेजना उचित है क्या? और ऐसे में अमित उसे कुछ ना लिख पाता। प्रोफेसर त्रिपाठी भी आए थे इस बीच। उन्हीं से मालूम पड़ा कि प्रिंसिपल ने मैनेजिंग कमेटी से वीणा के लिए ऑफिस की नौकरी के लिए ही पेशकश की थी। वीणा की अनुपस्थिति में कुछ नहीं हो सकता था। तब अमित ने देहराद मां बाबूजी को इस विषय में उसने संक्षेप में सूचित कर दिया और अगले ही दिन सुबह चार बजे कार उठाकर देहरादून के लिए रवाना हो गया माँ ने उसे केवल इतना ही कहा एक दिन से ज्यादा तुम ना रुकना और वीणा को साथ लेकर ही आना और अमित अपनी धुन में कार चलाता हुआ चार घंटे में ही देहरादून पहुंच गया ना कार रास्ते में रुकी उसने और ना ही स्पीड कम हुई सुबह सवेरे सड़क पर यातायात शून्य के बराबर था अमित को आया देखकर सभी ने उसका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया रिया उसे एक टक देखती ही रह गई अमित ने देखा खुशी से उसके गाल लाल हो गए थे शब्द न जुटा पाई कुछ एकाएक उसे सामने देखकर बस खुशी खुशी भागकर उसके लिए चाय बना लाई अमित का आना वीणा भाभी को भी अच्छा लगा चाय पीते पीते अमित ने वीणा से कहा प्रिंसिपल ने आपके लिए क्लेरिकल पोस्ट के लिए ही मंजूरी दी है और वह मुझे नहीं करनी वीणा ने दो टूक उत्तर दिया ऐसा तो मैंने भी कहा है प्रोफेसर त्रिपाठी को लेकिन उनकी राय है कि आपके प्रोटेस्ट किए बिना कुछ नहीं हो सकता देखो अमित जहाँ तक सिर्फ नौकरी की बात है उचित है उनकी यह आफर लेकिन जिस कॉलेज में देव प्रोफेसर था वहँ उसकी पत्नी को वे लोग क्लर्क बनाकर रख छोड़े यह देव के नाम का अपमान होगा हाँ मुझसे कहते एक साल मेहनत करो कोई परीक्षा पास कर लो तब तुम्हें नौकरी देंगे मैं दिन रात एक कर देती लेकिन अब मैं अपनी भावनाओं की था देने को गिड़गिड़ाऊं ऐसा मुझसे नहीं होगा वीणा का स्वर दृढ़ था गिड़गिड़ाने को कौन कह रहा है भाभी मैं तो अपने हक की बात कर रहा हूं अमित ने कहा अपना हक वह तो उन सभी को पता है क्या प्रिंसिपल देव के साथी नहीं थे क्या उन्हें स्वयं इस बात का एहसास नहीं कि अपने साथी की पत्नी का मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उसे सम्मानजनक पद ही ऑफर करना चाहिए ऐसा क्या कि अपने कर्तव्य का बोझ उतारने के लिए एक क्लर्क की ऑफर देकर बात समाप्त कर दी जाए फिर प्रोफेसर त्रिपाठी या जसपाल कोई क्यों नहीं कहता क्यों मेरे ही मुंह से सब कहलवाना चाहते हैं क्यों नहीं जसपाल की पत्नी का उदाहरण सामने रखते भाभी अभी बात समाप्त कहां हुई है? अभी तो समय है। हम सब बातें उन्हें कह सकते हैं। तब वीणा कुछ सोचती रही और बोली, देखो अमित सच कहूं तो यहां आकर मुझे लगा कि मुझमें हिम्मत नहीं अभी कुछ करने की। मैं अभी स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रही हूं देव के बिना तो कुछ अच्छा नहीं लगता, ना यहाँ न ना दिल्ली में। दिल्ली में दिल्ली जाने का मन भी नहीं है वीणा चाहकर भी अपने आंसुओं का प्रवाह ना रोक पाई दिल्ली से नाता तोड़ लोगी भाभी इतनी जल्दी मां बाबूजी भी तो हैं अमित का स्वर भरा आया था सब हैं अमित लेकिन सबके बीच मैं अकेली पड़ गई हूं वीणा के आंसू बहने लगे मैं यहां भी अकेली हूं सबके लिए एक ही बात है कि वीणा का अब क्या होगा शादी से पहले ऐसा नहीं था यह वीणा का घर था अब तो मैं यहाँ भी पराई हूं और वीणा रोने लगी फूट-फूट कर अरे वीणा बेटी ऐसे क्यों कह रही है तू तू हमसे भी मन ही मन रूठी है सबसे रूठी है क्यों ऐसी दशा बना रखी है तूने तब मां निर्मला ने उसके सिर को अपनी बाहों में लेकर सहलाते हुए कहा मैं किसी से नहीं रूठी मां मेरा भाग्य मुझसे रूठा है देखो ना भाग्य रूठा है तभी तो सभी मेरे भाग्य का रोना रोते हैं ऐसे में मैं कैसे हंसूं वीणा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तब अमित ने भर शब्दों में कहा भाभी मुझसे कोई भूल हो गई हो या कुछ गलत कहा हो तो माफ कर दो लेकिन रो नहीं नहीं अमित तुम गलत ना समझो मुझे मेरी जगह खड़े होकर सोचो यदि मुझे शांत सुखी देखना चाहते हो तो बोलो क्या उचित है मेरे लिए मैं कुछ करना चाहती हूं लेकिन भीख के कटोरे में कुछ लेकर नहीं अपनी योग्यता के बल पर और सबसे ऊपर मैं कुछ समय अकेले रहना चाहती हूं और इसीलिए सोचा है ना दिल्ली रहूं ना देहरादून मसूरी के किसी स्कूल को ज्वाइन कर और हॉस्टल में वीणा ने एकाएक मन की बात कही सब साफ हो गया अमित भी वही करना चाहता था जो वीणा चाहती थी वह वीणा की इच्छा को नहीं बदलना चाहता था यह तो अच्छी बात है आपको वही करना चाहिए जो आपको स्वयं अच्छा लगे ऐसे में आप दो टूक शब्दों में कह देती मुझे दिल्ली में नौकरी नहीं करनी बस तब अमित भी समझ गया मैं कह सकती थी लेकिन चुप थी माँ बाबूजी क्या सोचेंगे बेटा चला गया अब बहु भी नहीं आना चाहती ना जाने कैसे मैं तुम्हारे परिवार से इतना बंद गई हूं अमित कि ना तुम लोगों से दूर जाते बनता है अब ना निकट रहते देव में जो आकर्षण था उसकी डोर बहुत मजबूत है अमित वीणा फिर रोने लगी ऐसे में अमित ने मन की बात कही अच्छा है भाभी मन से जो करना चाहो वही करो मां बाबूजी को मैं संभाल लूंगा दिन भर अमित प्रिया के साथ घूमता रहा और शाम चार बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गया रात दस बजे के करीब वह दिल्ली लौटा कृष्णा व श्री राम जैसे उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे अमित को अकेला आए देखकर उनका मन उदास हो गया धीरे-धीरे उसने सारी बातें उन्हें समझा दी और साथ ही कहा अब अच्छा यही रहेगा कि हम भाभी को अपने मन की करने दें उसे जो अच्छा लगता है वही हमें अच्छा लगना चाहिए तब कृष्णा ने कहा लेकिन मैं बिरादरी को क्या कहूंगी सब लोग तो यही कहेंगे कि बेटा गया तो बहू को भी मायके भेज दिया कहने को बहुत कुछ है लोगों के पास लेकिन जरूरी नहीं कि बेकार की बातों को दिया जाए कोई कुछ भी कहे लेकिन हमारी खुशी भाभी की खुशी में है बस अमित के शब्दों का अर्थ जानकर श्रीराम ने ही कह दिया कृष्णा से अमित ठीक कह रहा है दुनिया की हमें कोई परवाह नहीं तब कृष्णा कुछ और ना भूल पाए उसे अपनी उदासी अपना दुख पहले से अधिक बड़ा हुआ लग रहा था मसूरी में वीना को गॉनवेंट ऑफ जीजस एंड नौकरी मिल गई। सिस्टर सुप्रीम ने उसे हां कहने में जरा सा भी समय नहीं मांगा। वीना की आप बीती और उसकी वर्तमान दशा ही जैसे उसके लिए सबसे बड़ी पहचान बन गई थी। वीना का वही दूसरी अध्यापिकाओं के साथ रहने का प्रबंध भी हो गया। कुछ ही दिनों में हॉस्टल के नियमों में बंद कर वीना इतनी व्यस केवल एक दिन के लिए देहरा ढूंढ गई वैसे भी अवकाश मिलना कठिन था सभी के लिए सुबह सात बजे से लेकर रात आठ बजे तक कोई न कोई काम रहता था उसे सुबह शाम बच्चों के साथ हॉस्टल में और दिन में कक्षाओं में व्यस्तता बनी रहती थी लेकिन इतनी व्यस्तता के बावजूद रात देर गए अक्सर उसकी नींद खुल जाती और खिड़की के पास खड़ी होकर वह बाहर दूर तक फैले अंधेरे में बनती बिगड़ती स्याह परछाइयों को ही देर तक घुरा करती कभी सिसक पड़ती तो उसकी रूम मेट नीरा उठकर उसको सांत्वना दिया करती थी उसे अपने बीते दिनों को फूल जाने को कहती